जब भी कोई पूछता है जीवन क्या है तो वो ऐसी बात पूछ रहा है जिस अंदर आदमी पूछे प्रकाश क्या है ये कोई आदमी पूछे स्वाद क्या है या कोई आदमी पूछे सुगंध क्या है तो तुमसे पूछे स्वाद क्या है तो क्या कहोगे पूछे सुगंध क्या है तो क्या कहोगे तुम पूछो स्वाद क्या है तो तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि तो लिया जा सकता है लेकिन कहा नहीं स्वाद चखा जा सकता है जिया जा सकता लेकिन जा, लेकिन कहा नहीं जा और स्वास्थ्य तो जीवन का एक अनुभव है सुगंध जीवन का दूसरा अनुभव प्रेम जीवन का तीसरा अनुभव पीला जीवन का चौथा अनुभव आनंद पांचवा अनुभव जीवन के हजार हजार अनुभव एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता और जीवन समग्र अनुभवों का जोड़, तो एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है तो समग्र जीवन समग्र जोर जो को तो कहने का कोई उपाय नहीं रह जाता कि क्या है। पूछता चला जाता है कि जीवन क्या है और सोचता है कि मैं रहा हूं। और बिल्कुल ही जीवन क्या है अभी तक कोई उत्तर किसी ने दिया नहीं आगे भी कभी कोई दे रहा नहीं उत्तर लोग देने की कोशिश करते हैं वो उनसे भी ज्यादा ना समझे जो प्रश्न पूछते क्योंकि प्रश्न इन है प्रश्न जो है असंगत है कौन सी चीज पूछी जा सकती है और कौन सी चीज नहीं पूछी जा सकती इसका हम कभी दूर ही नहीं करते हम तो मानते हो कि जिस चीज को भी हम प्रश्न बना सकते हैं, उसको हम पूछ सकते हैं, जिसको भी भाषा में क्वेश्चन मार्क दिया जा सकता है वो प्रश्न बन जाता है भाषा का जहां तक संबंध बन जाता है सुगंध क्या है इस प्रश्न कहा भूल है भाषा के लिहाज से प्रश्न पूरा बन गया सुगंध के बाबत पूछ रहे हैं क्या है ये पूछ रहे है और प्रश्न वाचिक लगा हुआ है सुगंध क्या है उत्तर चाहिए भाषा तो की दृष्टि से जो संगत प्रश्न है वो भी अनुभव की दृष्टि से असंगत हो सकता है सुगंध जानी जा सकती है कहीं नहीं जा सकते और सुगंध जीवन के हजार हजार अनुभव का जरा सा टुकड़ा जीवन का अर्थ है समस्त अनुभवों का जोड़ कोई पूछता है जीवन क्या है प्रश्न बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है प्रश्न है उत्तर देने वाला भी सोचता उत्तर होना चाहिए तो प्रश्न पूछा गया है और झिज शुरू हो गई गलती शुरू हो गई लिंग्विस्टिक भूल है भाषा की गलती और कुछ नहीं और ये अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए अगर तुम्हारे समझ में आ जाए कि कुछ चीजें है जो पूछी नहीं जा सकती क्योंकि पूछने भर तो कोई मतलब हम नहीं होगा कुछ चीजें हैं जो नहीं पूछी जा सकती अगर ये भी तुम्हारे समझ में आ जाए तो शायद तुम्हें यह भी समझ में आ जाए कि फिर जीवन को जानने का रास्ता कुछ और होगा पूछने का रास्ता नहीं रह जाता तो पहली तो बात ये है कि ऐसे प्रश्न की असंगति इनहेरिट इनकंसिस्टेंसी है एक बात सुनो पहले तुम्हारा मतलब तुम बिल्कुल तो तो ये कुछ प्रश्न नूनतः असंगत होते हैं और सारा दर्शन साक्ष असंगत प्रश्नों का खड़ा होता है संगत प्रश्नों के तो उत्तर मिल जाते तो तो बात खत्म हो जाती है। असंगत उत्तर नहीं मिलते इसलिए बात खत्म नहीं होती पांच हजार साल पीछे चले जाओ भी वे पूछता है जीवन क्या है दस हजार साल पहले चले जाओ दुख से भी आदमी पूछ रहा है जीवन क्या है तुम तो मुझसे पूछ रहे हो जीवन क्या हजार साल बाद भी दस हजार साल भी कोई पूछेगा किसी से जीवन क्या है प्रश्न बिल्कुल पूछा जा रहा है निरंतर उत्तर एक भी नहीं दिया गया आज इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो यह हो सकता है कि आज तक किसी को उत्तर पता नहीं आगे पता चल जाएगा या ये भी हो सकता है कि प्रश्न ऐसा है कि असंगत है इसलिए उत्तर कभी नहीं होगा मेरी दृष्टि में ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं होता ऐसे प्रश्न का अनुभव होता है तो ये पूछो कि जीवन क्या है ये पूछो कि जीवन कैसे जाना जाए जीवन तो है और कुछ है एस वाई भी है जीवन तो है तुम्हारे पास भी जीवन तुम्हारी इतनी उम्र तुम जिये हो एक आदमी सत्तर साल तक सा जीएगा और सत्तर साल के बाद भी पूछेगा जीवन क्या है ये आदमी जिया जीवन से गुजरा रोज रोज जिया सांस से भी सोया उठा सुख प्रेम झगड़ा, सब जिया। के बाद पूछता जीवन क्या है तो दो ही मतलब है इसके। एक तो ये कि जीवन गुजर गया ये जीवन को जान नहीं पाया जीवन में बैठा है, लेकिन जीवन को पकड़ नहीं पाया या जीवन उसको ऊपर से छूता रहा इसके पूरे प्राणों तक वो जो पूछ रही है समग्र रूप से कैसे जी ये समग्र रूप से नहीं जी पाया जैसे दौड़ता हुआ तुम्हारे घर में वहाँ कौन सी तस्वीर लगी थी कौन लोग बैठे थे वहाँ क्या हो रहा था कौन गीत गा रहा था किस दिन दौड़ता हुआ घर से निकल गया एक गीत की कड़ी मेरे मन में घूमती किसी बच्चे का रोना सुनाई पड़ा बर्तन बचते थे घर के वो सुनाई पड़े कुछ बात चलती थी उसके करी सुनाई पड़ी और वो भागता हुआ निकल गया सब गटमट हो गया गीत की कड़ी बर्तन की आवाज झगड़ा बातचीत घर चित्र सब गजम हो गया मैं भागता हुआ निकल गया अब मैं लौट से देखता हूँ तो मुझे तो ये नहीं आया कि मैं जहाँ से निकला वो क्या था वो घर था पागल था संगीत घर था चौका था झगड़ने वाले लोग थे दफ्तर था क्या था अब मैं पूछता हूँ वो घर क्या और मैं उससे निकला उस घर से कड़ी गी, भी रह गई झगड़े की आवाज भी रह गई बर्तन भी रह गए चौका भी रह गया घर के लोग भी रह गए चित्र भी रह गए दिला छोटा सा एक सबका मिक्सचर एक सबका सम्मिश्र मन पर एक छाया रह गई और मैं इतनी तेजी से निकला उस छाया, तो उस छाया का भी पूरा इंप्रेक्ट उस छाया की भी पूरी छवि चित्र तो बन नहीं पाई बस वो निकल गया जैसे मैं एक कैमरा लेके दौड़ता हुआ निकल कमरे, और कैमरे की आँख और पीछे जाके कैमरे का चित्र खोलू और देखू बड़ तो सब गो समझ नहीं आता दौड़ता हुआ कोई कैमरा लेके आरोप निकल जाएगा तो तस्वीर तो बनेगी लेकिन बहुत ही तस्वीरें बन और एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगी और फिर उसे खोल कर देखने पहचान लगे मुश्किल की आदमी है कुर्सी है की मकान की क्या है क्या नहीं तब आदमी पूछना लगे ये चित्र क्या है वो आदमी से पूछना समझ में नहीं आता ये चित्र क्या है वो है चित्र क्या है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही बात सबूत होती है कि चित्र भागते में लिया गया है कैमरा पकता था हिलता था आदमी ठहरा हुआ नहीं था रुका हुआ नहीं था जीवन हम भागते हुए दौड़ते हुए आंखे बंद किए हुए इधर उधर देखते हुए निकल जाते हैं पीछे में पूछने लगते है जीवन क्या है ये ये जो प्रश्न उठता है ये जीवन गलत ढंग से जिया जा रहा है तत्वों से ये प्रश्न उठता है खबर है कि जीवन को जितनी समग्रता से जितनी पूर्णता से जीना चाहिए वो नहीं जी रहे अब ये जो हम जीते हैं अत्यंत आंशिक रूप से अत्यंत तो उठले तुम मेरे पास आए तुम तुमने मुझे नमस्कार कर लिया हो बैठ गए क्या तुम सोच सकते हो कि नमस्कार जैसे छोटे से कृत्न में इंटेंसिटी के कई लेयर हो सकते कई सतर्क हो सकती गहराई की एक आदमी नमस्कार करके चला गया है न उसने मुझे देखा न उसके हाथ उसने जान के उठाए एक मैकेनिकल एक्ट कोई को नमस्कार कर लेते हैं गुजर जाते हैं तुम पूछो कि कौन दाखा था नमस्कार ता, करते इस नमस्कार के पीछे कोई बहाव भी नहीं है एक औपचारिकता है पूरी हो जाती है एक दूसरा आदमी किसी को नमस्कार करता है इसके पीछे पूरे पूरे प्राण हो सकते ये नमस्कार सिर्फ हाथों का नहीं पूरे प्राणों का हो ये नमस्कार सिर्फ एक औपचारिक एक हार्दिक घटना हो सकती और हो सकता है कि सारे जीवन इस घटना को ढूंढा नहीं हो जा सके इतनी गहरी बैठ जाए चित्त में कहीं जाके ये जीवन का अनुभव बन जाए हम जीते हैं ऐसे जैसे बाप से हुए लोग से हुए लोग जो किसी भी क्षण खड़े नहीं होते आगे चले, चले जाते आगे आगे देखते हैं जो पास रहा, नहीं पर या जो गुजर गया है उसका विचार करते हैं लेकिन जो गुजर गया वो भी नहीं है अब जो आगे आने वाला है वो भी नहीं है अभी जो है मूवेंट इस क्षण में उसको पूरे रूप से उसको पूरी टोटलिटी इतना कि जैसे उसका पूरा उसकोलिटी ऐसा हम नहीं जीते इंटेंसिटी नहीं एक तीव्रता अकबर के दरबार में तो जवान लड़के एक दिन गए दो थे दोनों राजपूत और के दरबार में खड़े हो गए तलवार और अकबर से कहने लगे कि हम जो बहादुर जवान हैं और सेना में भर्ती होना चाहिए अकबर ने सहज पूछ लिया बहादुर हो सर्टिफिकेट लाए हो प्रमाण पत्र लाए हो बहादुरी का कोई मैं दोस्तूंगी को तुम बहादुर अकबर का ये कहना था की वो दोनों तलवार के बाहर आ गए अकबर तो एक क्षण और वो तल्लात एक दूसरे की छाती में घुस दोनों जवान एक सेकंड में ही हो गए। अकबर का दरबार में राजपूत था मान के वो सेनापति था उसका वो आया अकबर ने कहा क्या पागल पमे दोनों राजपूत लड़के छोड़ी तो होती है दोनों सबे भाई है भाई मानसिंह ने कहा कि राजपूत से और बहादरी का प्रमाण पत्र मांगना बेहूदी बात है <थाजकु> राजपूत से बहादरी का प्रमाण पत्र मांगना बहादरी का कोई प्रमाण पत्र होता एक जिंदा मिसाल हो सकती है और बहादरी की एक मिसाल होती है कि आदमी मरने को दो कोड़ी का समझता है और तो भी तो बहादरी की मिसाल होती नहीं बहादरी का और कोई प्रमाण होते नहीं की आदमी मौत को दो कौड़ी का समझता लड़कों ने कह दिया कि यह बात कि लोग हमारे लिए क्षण या उत्सव कोई शर्क नहीं लाते कारण अकारण चिंता की बात नहीं है, व्यर्थ हम मर सकते है। और अब इसमें कि, इसने कि इसने क्या प्रमाण दे किसी से सर्टिफिकेट के ना करना क्या प्रमाण हो, कर हो सकता है कि एक ही प्रमाण हो सकता है जो हमको दिखा दे जो हम कहते हैं कि हम कर सकते मान सिंह ने कहा भूल के कभी किसी से राजपूत से कभी बाजरी का प्रमाण ये, ये हो ये तो, ये सकता अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया कि मैंने पहली दफा किसी छोटे से कृत पर पूरे जीवन को भी में लगाने वाले लोग थे छोटे से कृत्य एक जिला सी बात लेकिन क्षण में सारा पूरा इसको कहूंगा इंडेंसिटी हम होते उसकी जगह हम कहते हैं कहीं से लिखवालाते कलेक्टर का लिखवाला है कि किसका चल जाएगा हम लिखवालाते सर्टिफिकेट लिखवा हम सर्टिफिकेट तो लिखवालाते लेकिन थोड़ा सोचो बाजरी का सर्टिफिकेट केवल कायर में पा सकता है बाजरी का सर्टिफिकेट बाजू नहीं लिख पा सकता प्रमाण पत्र केवल कायर वो जो कागज है वो जो कायर है वो ला सकता है बाद में नहीं ला, है वो ला सकता जीवन में कुछ सर्टिफिकेट नहीं ला जी सकता है कहूंगा समग्रता से नहीं कह रहा हूं कि मर जाए छुरा मारना यह नहीं कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि जीवन का कोई भी कृत्य है इतना समग्र हो कि सारा जीवन कंसंट्रेटेड हो जाए सारा जीवन एकाग्र उस पूरे क्षण में डूब जाए उस क्षण बाद में क्या जाना होगा इसकी आप कल्पना कर सकते आप पूरी जिंदगी जी के नहीं जान सकोगे आप सत्तर साल जी के नहीं जान सकोगे जो उस एक मूमेंट में सत्तर साल कंसंट्रेटेड सत्तर साल का सारा निचोड़ कल्पना कर सकते हो उस क्षण में जब वो कलवाने बाहर आने होंगे मूमेंट जिसका आगे पीछा नहीं थर्टलेसनेस थर्टलेसनेस क्योंकि अगर विचार करें तो थोड़ा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए विचार में उसने पूछा प्रमाण बाजरी तलवार बाहर आ गई छाती में चली गई तो दोनों हंसते हुए जमीन पर गिर पड़े उस एक क्षण में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उनके भीतर क्या हुआ होगा नहीं कर सकते नहीं कर सकते आप कितने सोचेंगे बड़े पागल से नाक मर गए इतना सोच पाएंगे ज्यादा ज्यादा बड़े पागल से नाक मर गए तो तुम मरना होता आप कौन सी समझदारी से मर जाओगे आप क्या करोगे लेकिन उस एक क्षण में जिसने इतना दौर लगा दिया पूरा जीवन का इतनी तीव्रता से इतना कंसंट्रेटेड तो उस क्षण में क्या उद्घाटन हुआ होगा सूरज की किरणें गिर रही है अलग अलग पड़ रही है छोटा सा कांच ले रहे हैं फोकस करने वाला सूरज की किरण इकट्ठी हो गई और एक बिंदु पर पड़ने लगी और आग जलू एक, एक किरण बिखरती है कुछ नहीं कर पाती इतनी किरण इकट्ठी हो गई है कांच के द्वारा और एक कांगी आग बबक उठी एक एक किरण को पते हो एक अनुभव का कि आग भड़क उठती वो अनुभव क्या है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड करना जानते तो हम जीते हैं सत्तर लेकिन किसी क्षण ऐसे नहीं जीते कि पूरा जीवन दांव पर हो जब मैं कहता हूं समग्रता से जीना उसका मतलब है एक एक क्षण पूरे जीवन को गांव की चुनौती मानता एक एक क्षण ये भी सवाल नहीं है कि कौन सा क्षण एक एक क्षण पूरे जीवन की चुनौती मानता पूरे जीवन को गांव का मानता एक एक जापानी फिल्म अभिनेता था निकाचो उसने कोई एक करोड़ रुपए कमाया अमरीका बचपन से अमेरिका चला गया एक करोड़ का कमाया और जो वृद्ध होने लगा तो तो लेकर दुनिया का चक्कर मार के जो पान लौटने लगा इधर फेरिस आया एक करोड़ का उसके पास तो सारी जिंदगी की कमाई तो वापिस जा रहा अपने किसी गांव में झोपड़ा बनाकर रहेगा फेरिसा तो है उसके मित्र वहां है बहुत से वो मिलने आया उन्होंने कहा की पेरिस आए हो तो में जरूर देख लो वो जुएस तो जो आया उसने जीवन नहीं फैला तो पेरिस आया ही नहीं करोड़ रुपया वहां पहुंच गए एक करोड़ रुपया की कमाई वो एक करोड़ रुपया लेकर मांसकार लो तो नहीं कह करोड़ एक ही दाम लगा लगे एक एक रुपए का क्या दाम लगा नहीं हो तो गए उसमें तो पागल में हमेशा से दांव जब लगाना उसमें कर तुम कह एक रुपये का जुए एक करोड़ रुपया जिसके पास रुपया जुए पर लगा के क्या जुए का पागल है एक करोड़ रुपया एक रुपये जुए तो गाँव पे लगा रहा है धोखा दे रहा है गाँव का दावों लगा ही नहीं रहा है वो उसको <laughs> पता है कोई मतलब नहीं एक करोड़ पास में जाकर गाँव पे लगा दिए मांग कारो तो इतना बड़ा गाँव कभी नहीं लगाया गया दुनिया में जुए का सबसे बड़ा अड्डा है रात कोई दस पांच करोड़ रुपए का जुआ होता है लेकिन एक करोड़ का स्वीडन का डेनमार्क का राजा भी मौजूद है वो देखने आ गए सारे लोग एक करोड़ का दांव कभी नहीं लगा मॉन्ट कार्लो में राजा भी दंग रह गया उसकी भी हिम्मत तो उस के बाहर एक करोड़ का दांव, एक दांव। तुम उस आदमी की कल्पना करो हम यह कह रहा हूँ की जुआ किस तरह जी सकता है एक एक लगा के जी सकता है उसको मैं कहता हूँ आंसिक जीना सब, तो तक, नहीं नहीं। अब उस आदमी की कल्पना करो उस आदमी के भीतर क्या हो रहा साइलेंस सा आ जाए साइलेंस आ जाए कंप्लीट सा सरेंडर हुआ जा रहा है ये तो नाम लगा नहीं है कि खेल लियो सो ये मामला अब आप उसको थोड़ा देख कर तो वो खड़ा है जुए के लगा गया एक एक आदमी को, एक क्षण भी और इसका पूरा फैसला हुआ जा रहा है आदमी का कि क्या होगा क्या नहीं होगा और वो हार गए और वो हार गए कहा मित्र ने कैसे चुकाया टैक्सी के दल में आकर सो गया दूसरे दिन अखबारों ने तो खबर ही छाप दी किसी और आदमी ने आत्महत्या की थी अखबार में खबर छाप दी उसने आत्महत्या कर तुम और क्या करेगा सुबह जब नौ कितना दिन में किसी आदमी ने आत्महत्या की है को शक हो गया तो वो वही मेता जो निकल ली होगी तो वो करेगा और करेगा क्या वहाँ सुन लगा खूब उसने आत्महत्या की क्या है इसमें आत्महत्या की क्या बात वापस जो पानी है वापस अमरीका लौट गया क्या किया? उसने कहा जान लिया वो कभी मुश्किल मुझसे कोई जान ना मैंने जो जान लिया उसे एक क्षण में जो मुझे दिखाई पड़ा उस छह में मेरे लिए सारा सब कुछ साफ होगा मैंने यू इसको मैं टोटल लिविंग नहीं वो टोटलो मेरी बातों से मतलब नहीं करते मैं कह ये रहा हूँ कह ये रहा हूँ की टोटल लिविंग का क्या मतलब है मेरा तो जिस क्षण अगर मैं आपका हाथ भी प्रेम से पकड़ता हूँ तो वो हाथ मेरे लिए दाव होना चाहिए टोटल लिविंग का मैंने हाथ पकड़ा तो ऐसे जैसे लिंग में सब कुछ मेरा सारा जीवन उस हाथ में इकट्ठा हो गया है मेरी उंगली में आ गया तो फिर उस इंपैक्ट की, तो हाँ तो की बात और है वो हाथ जब आपको छूएगा तो उस छूने की बात और वो राज और हाथ आप भी छूते है हाथ वो भी छूता किसी को हृदय से लगाया तो इनसे तो फिर उस क्षण में समाप्त हो गया वो दाव पूरा तो जितना प्रेम मेरे पास है वो सब लगा दिया है दांव पर इसके पीछे बचेगा की नहीं बचेगा ये सवाल नहीं तो वो जो छूना है वो जो इस पर से वो बात और जिंदगी भर उसी के लिए तड़पता है आदमी कि कोई किसी परिपूर्ण को हृदय से लगा ले लेकिन लगाने वाला है परिपूर्ण क्षण में न हमारी हिम्मत है की तैयार हो जाए लगाने सब तो टुकड़ा टुकड़ा एक एक रुपया दाव जिंदगी भर लगाते हैं सत्तर में जुआ तो खेलते लेकिन एक एक रुपये का खेलते हैं कभी दाव का मजा भी नहीं आता जुआ भी खेल लेते जिंदगी भी खराब हो जाती है एक तो तुम्हें पता चल जाएगा जीवन क्या है कभी पता नहीं चलेगा पूछने से तो कभी पता नहीं चलेगा मेरा पूछना ऐसा था कि आपने जैसे कहा कि टेस्ट है है, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं, है क्यूँकी वो प्रॉपर्टी नहीं है अभी ये ब्राउन कलर दिखता है तो, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है थोड़ा बचिया कलर प्रॉपर्टी नहीं हो किसी चीज की इस कमरे को बाहर हम चले गए इस कमरे में कोई चीज कलर की नहीं रह जाएंगे कलर आँख और चीज के जोड़ के बीच की घटना है आँख के बिना कलर नहीं होता समझ लो इसको थोड़ा तुम तो तो कमरे के बाहर चले गए तो कुर्सी, कुर्सी में कोई रंग नहीं रह जाएगा कुर्सी दो रंग हो जाएगी क्योंकि कलर जो है वो आँख और कुर्सी के जोड़ से पैदा होता है समझो छोड़ा समझो थोड़ा कलर कुर्सी की प्रॉपर्टी नहीं है अंधेरे कमरे में कोई चीज में कोई कलर नहीं होता ये मत सोचना कि दिखाई नहीं पड़ता कलर नहीं होता क्योंकि कलर होने के लिए प्रकाश चाहिए अब कलर का जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो ये है कि सूरज की किरण में सांस जानते हो ना सां रंग होते हैं सूरज की किरण पड़ती है मेरे धोती पर अगर मेरी धोती सारी किरणों को वापिस लौटा देती है कोई किरण को एब्जॉर्ब नहीं करती तो धोती सफेद मालूम पड़ेगी सफेद का मतलब है सूरज की सारी सारी वापस लौट है। है, अगर मेरी धोती को पी जाती है, तो धोती काली दिखाई पड़ेगी काली का मतलब है कि सूरज की सारी किरण पी गई धोती अगर मेरी धोती लाल दिखाई पड़ती तो उसका मतलब है सब किरणें पी गई लाल करण नहीं पी लाल लालन धोती की क्वालिटी नहीं है लाल लालकरण धोती नहीं पीती है इसलिए लौट के लालकरण आंख में दिखाई पड़ती धोती में लाल रंग कहीं भी नहीं बड़े मजे की बात है धोती में लाल को छोड़कर सब रंग पी गई है वो सिर्फ लाल रंग को छोड़ दिया वो छूटा हुआ रंग लौट के आख पे दिखाई पड़ रहा है धोती लाल धोती बिल्कुल लाल नहीं इसलिए लाल दिखाई पड़ रही है धोती अगर लाल हो तो लाल दिखाई नहीं पड़ेगी तो लाल रंग जो है वो धोती की प्रॉपर्टी नहीं है लाल रंग आख धोती और किरण के बीच का अनुभव अनुभव किसी की अकेले भी लाभन नहीं देख सकती अकेले धोती भी लागन की नहीं होती अकेली किरण में भी कोई रंग नहीं होता अनुभव जब तुमने वो खट्टी मालूम पड़ी तो तुम सोचते हो मृ खट्टा है तुम कहा जीव का जो अनुभव है करने का जो ढंग है वो जो अनुभव करने का ढंग है वही नीब्बू दूसरे जानवर की जीत में खट्टा नहीं होगा तीसरे जानवर की जीत में दूसरा स्वाद ना आएगा चौथे जानवर की पांचवा और हम उतने लोग जो बैठे हैं सबकी जीप पर भी एक सा खट्टे का अनुभव मिलाएगा एक आदमी बुखार में उसकी जीप पर दूसरा स्वाद होगा एक आदमी स्वस्थ है उसकी जीप पर दूसरा स्वाद होगा एक आदमी को सर्दी है तो उसकी जीप पे तीसरा स्वाद होगा ये जो स्वाद का अनुभव तुम्हें हो रहा है नीब्बू का अनुभव नहीं जीप का अनुभव नीत के बीच जो घटना घटती है संयोग का अनुभव अनुभव प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो उस चीज का गुण है हमसे उसका तो कोई कोई संबंध नहीं जब पूछे कि क्या है स्वाद तो अगर तुम ये भी कह देते हो कि तीन चीजों के बीच में घटा हुआ अनुभव है तब भी अनुभव को भी कुछ पता नहीं चला हम पूछेंगे वो अनुभव क्या है तब अखीर में रिड्यूस करनी पड़ेगी बात कि यह है कि अनुभव लेना होता है अनुभव नहीं यानी मेरा मतलब कहा है कि हम कितने ही चक्कर लगा लो कि व्याख्या करें अखिर में हमको ये कहना पड़ेगा ये ये तो यह तो चक्के देखना पड़े और फिर भी जरूरी नहीं है कि चक्के जो मैंने देखा है वही तुम देख लोगे क्योंकि तो मेरी जीव है तुम्हारी जीव है के जिसका है नहीं तो हम, इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव है और वैयक्तिक अनुभव तो महावीर को जैसा अनुभव जीवन का हुआ तुमको होगा मैं मुझको जो हुआ मैं नहीं कहता होगा इतना मैं कहता हूँ फिर भी अनुभव अलग होंगे फिर भी अनुभव अलग होंगे क्योंकि तो मिकाजों को जो अनुभव हुआ दांव लगा के हम नहीं कह सकते कि वो अनुभव अकबर के दरबार में उन लड़कों को हुआ होगा जिनकी छाती में छुड़ा जाए अनुभव अलग रहे होंगे क्योंकि ये व्यक्ति अलग है इनकी टोटल कॉम्बिनेशन अलग है और इतनी जिंदगी इतनी जटिल बात है कि जरा सा फर्क और सब फर्क हो जाता है जरा सा फर्क और हर एक का बिल्कुल अलग है तो जब हम पूछते हैं जीवन क्या है तो भी हम एक बड़ी गड़बड़ बात पूछ रहे हैं पूछ सकते राम का जीवन क्या है बुद्ध का जीवन क्या है आ का जीवन क्या है बा का जीवन क्या है जीवन क्या है जीवन क्या था? कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जीवन क्या है ये हमेशा एक वैयक्तिक अनुभव है तो मेरा कहना यह है कि ये मत पूछो, क्योंकि सकते पूछने के पीछे हमारा ख्याल ये है कि चीजों की व्याख्या हो सकती है हो। मेरी समझ समझिए किसी चीज की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती सब डेफिनेशन काम चला हुए होती है थोड़ा सा काम चलता फिर डेफिनेशन पूछनी पड़ती फिर डेफिनेशन पूछता अंत में इनडिफाइनेबल में आता है अच्छी हमेशा आता है पकड़ में वो जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो पाती वहां जाके हम खड़े रहते वहां रहकर हम खड़े एक। तो जब कोई पूछता है तो पूछने वाला भी पूछ लेता है और उत्तर देने वाला भी देगा जीवन फला है अधिका है सब धोखा और ठोसना है जरूरत की बात समझने की यह है कि जीवन जाना जा कैसे तो वो कैसे कि वो जो पूछ रहे हो मैंने कहा जियो ऐसे कि दांव इकट्ठा हो जियो ऐसे कि एक एक में पूरे प्राणियों की शक्ति संयुक्त हो जाए जियो ऐसे कि पीछे कुछ छूट ना जाए तुम तो पूरे मौजूद हो जाते हम हमेशा जीतते हैं पीछे कुछ रुका हुआ कुछ छुटा हुआ मैंने अगर किसी को प्रेम किया तो भी मैं पीछे रोका हुआ, हुआ, हुआ। ये प्रेम मेरा पूरा नहीं अभी मैं मैं पीछे काफी विधेयक किए हुए हूँ कि पता नहीं ये ठीक साबित हो कि नहीं हो कि ये प्रेम आगे चले कि नहीं चले ये आदमी ठीक हो कि नहीं हो अभी एक हिस्से से कर रहा हूँ को पीछे रोके हुए कल जरूरत पड़े तो इसको भी वहीं खेच लो अभी परसों क्या हुआ एक बहन मुझसे मिलने वो मिलके जान लगी तो कृष्ण मूर्ति के बाद जाती होगी मुझे बात को मुझके जाना तो मैं भी उसके खड़ा हुआ तो वो कहने लगी कि मैं आपके गले मिलना चाहूँ तो मिल सकते तो मिल सकती तो मेरे गले मिली मुझसे गले मिल रही लेकिन ऐसा देख बाहर रही कि कोई देख तो नहीं रहा <laughs> मैं वो मुझसे गले, जो वो खुली है, तो वो देख, गले मिली तो उनसे क्यूँकी <laughs> उन सवाल ये है अब अब ये इसको तो मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल ना नहीं कहे के लिए गले मिलने मतलब क्या हुआ मिलने का मिलना गले <laughs> तो मिली भी और नहीं भी मिली उसको क्षांति हो गया मिल मिली और नो जानता कि गले मिलने तो नहीं होगा क्योंकि वो देख खिड़की कि बाहर भी जो देखेगा ये इसको मैं कह रहा हूँ इसको मैं कह रहा हूँ एक एक एक किसी भी क्षण में कोई भी क्षण ये भी मैं कह रहा हूँ क्षण लेकिन हमारे पीछे कुछ डिफेंड नहीं किया गया हमने चुप अपने सारे जीवन के फोकस को लगा दिया तो जीवन का अनुभव हो, हो सकता है तो नहीं कोई भी क्षण हो सामान्य भोजन करने में भी अगर मैं समग्र जीवन को लगा दिया तो मैं स्वाद को जानूंगा संगीत सुनने में अगर मैंने सारा प्राण लगा दिया और मैं सिर्फ कण रह गया हूं सब सिक बन गया अब मुझे भीतर कुछ भी नहीं मैं काम ही काम तो फिर संगीत का तो होगा भोजन करते वक्त मैं जी भी रह गया हूँ और कुछ भी नहीं सब खो गया मेरा सारा व्यक्तित्व जीव बन गया तो फिर मैं स्वास्थ्य का अनुभव कर प्रेम करते वक्त मैं हृदय ही रह गया हूँ विचार करते वक्त मैं बुद्धि ही रह गया हूँ फिर कुछ भी नहीं है मेरे पास आगे पीछे फिर कोई कुछ और मामला नहीं सिर्फ बुद्धि तो फिर तो मुझे बुद्धि का अनुभव तो होगा हर चीज के अनुभव है बिल्कुल क्रोध हो जाए चुपता पूरे Puren, so तो क्रोध का अनुभव yeah. तो क्रोध का अनुभव होगा हो और मजा ये है कि क्रोध का अनुभव हो जाए तो क्रोध का दुर्मुख हो जाता है और प्रेम का अनुभव हो जाए तो पूर्ण प्रेम हो जाता है अनुभव हो जाए पूरा मतलब कि क्रोध के वक्त मेरा तो कहना है कि पूरी इंटेंस लिवेंगे क्रोध की भी तो जब पूरा क्रोध का पता चल जाएगा तो दोबारा क्रोध हो गई मैं पाप उसको कहता हूं बुराई उसको कहता हूं जिसके पूरे अनुभव से छूट जाती हो वो और पुण्य उसको कहता हूं दर्द उसको कहता हूं जिसके पूरे अनुभव से भीतर आ जाती हो वो किसी चीज का कोई अनुभव अगर उसके मुक्त करा देता हो तो समझ लेना कि वो फिजूल था व्यर्थ उसके साथ परेशान हो रहा है तो किसी क्योंकि पूर्ण अनुभव अगर उससे हमें पूरा आत्महत्या बना देता हो तो समझ लेना कि वो सार्थक था उसके बाहर हम व्यर्थ जी रहे हैं। आप अभी पता नहीं कर सकते कि प्रेम बचेगा कि क्रोध जो बच जाएगा उसको मैं कहता हूँ पूरे जीवन से जैसे हमने आग में सोना डाल दिया सोना बच जाएगा कचरा जल जाएगा जो बच जाएगा वो सोना से जल गया वो कचरा इंटेंस लिविंग की जो फायर है वो जो आग है पूरे जीवन की समुद्र जीवन की उसमें डाल दो अपने को, जो चीज वो, जो जल वो, अधर्म और वो जल तो जो वो नहीं सकता वो जो जलेगा वो बचता इसलिए अभी बड़े बजे की बात है इसको दो परिणाम होते हैं क्यूँकी हम टुकड़ा टुकड़ा जीते है तो जो व्यर्थ है वो बचा रह जाता है आग बुझी बुझी सी उसमें कचरा भी नहीं जलता राख में डालेंगे वो तो कचरा भी नहीं जलता तो जो व्यर्थ है वो बचा रह जाता है टुकड़ा टुकड़ा जीने से और जो सार्थक है वो निखर नहीं पाता टुकड़ा टुकड़ा जीने जीवन एक कचरा बना रह जाता है पूरी तरह जीने वाले आदमी का व्यर्थ जल जाता है सार्थक से तरह इसलिए आप हैरान होंगे कि दुनिया में जो बड़े कन्वर्सन्स हुए वो उन लोगों के थे जैसे की का या अंगुली का ये जो कन्वर्सन्स थे ये कन्वर्संस इनके टोटल लिविंग से आए ये चोरी भी कर रहे थे तो वो पूरी समग्र थी बाल में चोरी करना था तो समग्र था चोर था तो पूरा था वो हत्यारा था अंगुल माल तो पूरा था हफ्ते ही थी उसकी जिंदगी जब वो हत्या करता था तो वह हत्या सिर्फ और कुछ भी नहीं इस टोटल लिविंग से क्रांति आती है और ये जो मीडिया कर आदमी जो कभी किसी चीज को पूरी तरह नहीं जीता किसी चीज को जीते नहीं पूरी तरह ना कभी प्रेम पूरा करता ना कभी घृणा पूरी करता ना कभी क्रोध पूरा करता ना कभी क्षमा पूरी करता ना कभी मित्र पूरा बनाता ना कभी शत्रु पूरा बनाता ये आदमी जीवन को नहीं जान पाता तो ये पूछता करता मंदिरों में मस्जिदों में गुरुओं के पास साधूषण है जीवन क्या कोई क्या बताएगा जीवन कोई क्या बताएगा और बताने वाले मिल जाएंगे क्योंकि न वो जीवन को जिए तो उन लोगों ने तो बना रखू की फलाना है जिताना है ये है वो बता दें तो मैं नहीं कहता है कि जीवन क्या मैं तो ये कहता हूँ जीवन कैसे जाना जा सकता है और उसकी हिम्मत जुटानी चाहिए और जब तक जवान हो तब तक जुटा नहीं चाहिए क्यूँकी जवान गाँव नहीं लगा सकता तो बुरा फसल कैसे लगाया मेरा तो तो तो कहने का मतलब ऐसा था की पत्थर नहीं है मैं सोचता हूँ की तुम अभी वही रुके हो मैं जो कह रहा हूँ उसको पूरा सुन रहे अभी आपने कहा की ये सफ़ेद दिखता है नहीं। तो मैं हूं। आ, तुम रुके हो नहीं मगर उसमें पुरा महीनोगे तो तो आपने कहा इंटरनेट समझी जियो कौन सी क्रिया की है कभी हाँ जी कौन सी कौन सी क्रिया की है हाँ जी जिंदगी में जो जी जाती है वो क्रिया जो आगे जी रहे वो तो भाई इंटरनेट क्रिया कैसे जियो होता है ज्यादा कोई भी चीज को ज्यादा उपयोग से करना कहां का, का, का, लगाने का one, one, आप हम उसका उपयोग के नहीं कह रहा हूँ ज्यादा कंसेंट्रेशन लगाना कोई भी चीज में उपयोग हम इसे कहते हैं कोई भी चीज में ज्यादा कंसेंट्रेशन लगाना उपयोग कहा जाता है आपने तो यही कहा कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से जीना चाहिए मैंने भी वही कहा है तो अभी जो आपने जो बताया था कि सफ़ेद रंग जो है वो कुछ किरणें वापस देख देने से वो सफ़ेद दिखता है ब्राउन कलर है तो कुछ किरणें वापस फेंकने से वो ब्राउन दिखता है तो फिर वो वो कलर ही क्यों फेंक देते हैं और दूसरे कलर क्यों नहीं फेंकते यही तो जानना तो है यही जानना है नहीं तो बड़ा इससे तुम्हें जीवन को जानने में क्या होगा यही, हो। यही मैं कह रहा हूँ तुम वही रुके हो यही मैं कह रहा हूँ कि तुम वही रुके हो कठिनाई क्या हो जाती है हम जर्श की बातों पर रुक जाते तुम्हारा मतलब क्या पीछे मानता हो ये नहीं मानते हो गयी फिर जीवन को आप आत्मा के कारण समझते हो बड़ा मजा हो गया ये तो मैं पहले चाहता हाँ। तो दूसरे ही हो गया इससे कोई संबंध हाँ। तो हाँ ही न रहा इसके पीछे तुम्हें भी फिजूल मेहनत किया एक जीवन आत्मा के कारण आपने अगर तुमको पता है क्या कुछ जी नहीं मुझे कुछ पता नहीं ये जो ये जो सारा मामला है लेकिन तुम्हें पता है कि आत्मा और जीवन फला झुका ये सब पता मालूम होता है हाँ जी ये सब तुम्हें पता मालूम होता है आत्मा वगैरह का हाँ जी आत्मा के लिए तो हिंदुस्तान आर्य भूमि में जो आत्मा का नाम नहीं जानता रहा वो तो कम्बा ही तो बात है ये तो बात है सब कम भागी यही आरिभूमि इकट्ठे हो गए मालूम है है मेरा मेरा पीछे पूछने का उद्देश्य नहीं तुम्हारे उद्देश्य मुझे मतलब नहीं तुम जो पूछते हो उससे मुझे मतलब है और इसलिए सीधा उसकी मैं बात कर सकते हो अभी मैं आत्मा की बात करूंगा फौरन दूसरा उद्देश्य में आएगा जिसकी तुम्हें अभी पता भी नहीं है कि वो है हम तो सिफ्ट होते है हमारे क्वेश्चन में भी हमारे पूरे प्लांट थोड़ी बहुत मैं तो रोज परेशान हो गया हूँ इस बात को जान के आज मैं प्रश्न पूछता उससे दूसरा मतलब नहीं थोड़ी देर में मैं पाता हूँ जब मैं उस प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ तब तो वो कुछ और बोल फो रहा है। थोड़ी देर में वो कहने लगता है की मेरा मतलब ये है? फिर वो कहने लगता है मेरा मतलब ये है उसका मतलब कुछ भी नहीं है उसे फिजुल के शब्द दिमाग में इकट्ठे हो गए और शब्द प्रश्न बनाने लगे और कुछ भी मतलब नहीं मैं जीवन का आत्मा के साथ तो लेन देन है क्या नहीं अरे जीवन और आत्मा कोई अलग चीज है लेन देन हो सकता है आप जीवन चाल है दूसरे तो आत्मा है यानी उसका भी बाहर तो कोई संबंध ही नहीं है ना जीवन काफी हो गया तो आप आत्मा के अस्तित्व में मानते बड़ा मजा ये है कि जीवन पर्याप्त है जीवन का अस्तित्व काफी है अब उसको और दूसरे लोन देने की क्या जरूरत है हम मगर जीवन जो है अभी इसको जो ज्ञान है हमको ज्ञान है आप जो बोलते हैं ये पत्थर नहीं समझ सकता इसको पता की नहीं समझ सकता पत्थर ने तुमसे कहा कि तुम तो किसने तुमको कह दिया अगर तुम समझ लेते तो बात खत्म हो गई हो समझ ही ये पत्थर था ज्यादा समझ गया हो क्योंकि चुप है <laughs> तुम तो चुप नहीं हो तुम्हारे समझ लो तो बहुत मुश्किल ये तो हमारे सब हम हम जिस तरह से दिक्कत में पड़ा है आदमी बोलती तो सब रखते है दिक्कत में पड़ने के न तुम्हें जीवन से मतलब न तुम्हे जीने से मतलब कुछ पिटे पिटाए शब्द हैं जो हजारों साल से चल रहे उन शब्दों से मतलब आरी भूमि और आत्मा और इन से मतलब जीने वालों को क्या मतलब इनसे जीने वालों को क्या मतलब शब्दों से क्या मतलब ये जो जो मैंने कहा ना कि जीवन की आत्मा वगैरह तो शब्द है परिभाषाएं है कुछ भी कह सब क्यों अभी तो जीवन ही काफी है ना उसको क्यों बीच में लाते हैं पर ऐसा जीवन काफी नहीं मतलब क्या कबूल है आपका बात जीवन काफी है। तो जीवन पे बात कर लेना काफी है आपका जीवन के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ये बैठका मगर जब एक इंसान मर जाता है तो हो जाता है, तो उसने और जिंदा देता है क्या ले जाता पैदा होता है की कुछ ऐसा कोई जबरी चाहिए जरा ये कहना है आपको कि कुछ ऐसा कोई जबरी भी तो चाहिए कि जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हो कि जिसके वजह से तुमने किसी आदमी को मरते देखा तो भी हाँ आज तक किसी आदमी को मरते देखा एक दो आदमी को देखा जाए मरते जी वक्त में में बैठे मरते देखा मालूम नहीं कि कब वो मर गया उसका नहीं पता चलता ना कुछ कुछ पता नहीं चलता कि मर गया थी नहीं मर गया और इतना ही पता चलता है कि एक आदमी बोलता था नहीं बोलता अरे मर गया नहीं कहो मर गया का तो कुछ पता नहीं आज तक मेरे सामने तो मरा नहीं और जो जानते है वो कहते मरता नहीं अरे <laughs> तो दो चीज है दो बाजू है अभी आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर बन गया तो क्या हाइड्रोजन खराब हो गया ये दृष्टि से देखो तो खराब भी हो गया ये दृष्टि से जानते दृष्टि है उसको फिर पूछ के आ गए पहलू जानते हो आपके क्या अभिप्राय आपके मेरे अभिप्राय को क्या करोगे मुझसे क्या लेना हो <laughs> तो जान? जान नहीं जानता उसके लिए तो मैं पूछने तो क्या हुँ? कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए कुछ ऐसा क्यों कैसे जान गए किसने बता दिया कहा लोगों ने बताया मुझे ऐसा उनको क्यों मान लिया उनको क्यों मान माना नहीं है तो फिर फिर तो नहीं ऐसा है की जब तक पांच दस आदमी के अभिप्राय नहीं ले गया और फिर अपने दिमाग ऐसी उसके ऊपर दो दौड़ा दे तब तक बच्चा पैसा लग सकता है तो, तो पाँच दस का लोग अभिप्राय हाँ जी हाँ में हमें तीन करोड़ आदमी नहीं तो जो ज्ञानी है वो सही लेना है जो लोगों को समझाते हैं तो फिर वही सर बात तो आपको ज्ञानी समझ गए गलती कर दी हो बिल्कुल आपको ज्ञान ही समझना चाहिए वो भी गलती हो जाएगी क्यों मुझे तुम समझ कर सकते हो ये मुझे अज्ञानी समझिए ये नहीं कह रहा ना मुझे ज्ञानी तुम मुझे समझ कैसे तुम अपने को नहीं समझते मुझे कैसे समझने का, का, का तो ठीक निकलोगे आप हमारी सारी कठिनाई ये है कि हमारी सारी बातचीत बिल्कुल चक्रीली और पागलपन की सब सबकी अब एक आदमी कहता है कि मैं ज्ञानी से पूछने जाता हूँ तुम कैसे साइकिल लेते हो तुमको इतना तो, तुम तो पक्के हो गया तुम ज्ञानी को तय कर सकते हो और तुम जब ज्ञानी को तय कर सकते हो तो तुमको ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी तुम तो ज्ञानी तक का तय कर लेते हो कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी ये जब ये मैं ये तो तय कर लेता हूं ज्ञानी ज्ञानी तक का निर्णय कर लेता हूं कौन ज्ञानी तो मुझे इसका तो ज्ञान होना ही चाहिए ज्ञान क्या है ज्ञानी का तय कर लेता हूँ फला आदमी अज्ञानी तो मुझे यह भी पता है कि किस चीज का अभाव अज्ञान तो मुझे ज्ञान तो मिल ही गया तब तो मैं तय करता हूँ तो यह भी कि जो आदमी बोलता है वो आप निश्चय निश्चय अरे निश्चय कर का कोई सवाल ही नहीं है तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दिक्कत दे रहा है उसकी वजह तुम कौन तो ही नहीं पा रहे हो कहाँ का निश्चय हो कहा का क्या है तय करने वाले तुम कौन हो तय कर लो तुम्हारे व्यवहार भी है लोग कहते हैं कि की शादी है तो लोग ही कहते हैं ना तो, तो, तो थोड़ा सोचो थो जो अगर मान लो कि मैंने कह दिया कि वो महाराज जो बैठे हैं ज्ञानी तो बात यहाँ सरकार कि तुम मेरी बात को क्यों मान लेते हो पर बहुत से लोग जब कहें अरे बहुत से लोगों का भी क्या सवाल है सारी दुनिया के लोग कहते जमीन चेता नहीं लगाती और वही तय होता है वही तय के लिए भी यहाँ पर आया हूँ ना मैं आपसे विचार क्या मैं यही कह रहा हूँ कि किसी के ओपिनियन से सत्य तो तो तो तो तो तय नहीं, नहीं।, जाने जाने जा नहीं। होता किसी के तो ओपिनियन जानने सत्य का सत्य तय नहीं होता तुमसे ना सत्य तय नहीं होता दुनिया भर में इतने लोग है वो सभी मानते थे की सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी का संख्या उनके थी मानने वालों जिस आदमी ने दौली दफ्ता कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता वो अकेला आदमी था लेकिन वो सही निकला वो सारे दुनिया के लोग गलत निकले ओपिनियन तो सत्य नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल मामला नहीं है हो सकते कि तुमने वोट ले लिए कि आदमी कहते है ये सत्या पच्चीस आदमी कहते और फिर बड़ा मजा ये है बड़ा मजा ये है कि जब भी कोई आदमी पूछने चला जाता है मेरा कहना यह है कि पूछना छोड़ो जीना शुरू करो जीने के अनुभव से तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होगा जो सत्य होगा और पूछने से तुम्हें सिर्फ शब्द मिलेंगे, और शब्द तुम इकट्ठे कर लोगे और शब्दों के बीच जोड़ तो कर दोगे और एक फिलसफी बना लोग बिल्कुल दो गोती उसका कोई मूल्य नहीं किसी का भी ओपिनियन जानना नहीं चाहिए ये ये मुझसे पूछोगे ओपिनियन जानने लगे नहीं समझे मेरी बात ये जब मुझसे पूछोगे फिर वही की वो बात होगी खड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि ओपिनियन जानने से सब नहीं मिल सकता ये जानना चाहिए पूछो ना पूछो ये मैं क्यों कहूंगा पूछो तो भी जानोगे इससे कुछ होने वाला नहीं और नहीं पूछो तो भी जानोगे इससे कुछ होने वाला नहीं होगा तो मेरे जीवन से अपने अनुभव से है इतनी जल्दी कबूल तुम्हें हो जाता है और फिर तुम लगते हो क्योंकि अनुभव से होता है मगर मैंने क्या कहा कि जब ऐसा है कि बहुत से लोगों के एक ही चीज पे अलग विचार होते हैं एक ही चीज पे अगर अलग, अलग अलग इंसान दो तो उसके विचार अलग, अलग अलग होते हैं तो सब विचारों को जब हम जाने फिर कुछ अपने भी तरफ दौड़ाए तो सत्य लग सकता है की अपने आप ही लगेगा अपने आप ही तो फिर ओपिनियन लेने की जरुरत नहीं हुई इसका मतलब यह हुआ ओपिनियन शुरू कर दिया लेना जी। ओपिनियन शुरू कर दिया लेना से ओपिनियन अपना ओपिनियन आप बाहर दे के फिर ओपिनियन लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत फिर किसके व्याख्यान की जरूरत नहीं सुनने की भी जरूरत नहीं सुनने की जरूरत है कोई जरूरत आप फिर पूछने लगे वो फिर तुम मुझसे पूछने लगे जब ये तय कर लिया कबूल कर लिया की कोई जरूरत नहीं मुझसे पूछ लिया की कौन गुंजाइश सकती है क्योंकि आगे कह रहे हैं जो ओपिनियन समझा नहीं समझते मेरी बात को और नहीं समझ सकोगे और अगर इसी दिशा में चलते गए तो फिर कुछ भी नहीं समझ सकोगे वक्त आ जा जाएगा ये सारी दिशा पागलपन की दिशा है सारी दिशा ये जो सब तुम्हारा जो चल पड़ा हिसाब उसमें आखिर में सिर्फ विकसित हो सकते और कुछ भी नहीं हो सकते की व्यथा की तरफ समझ लेनी चाहिए मैं जाऊं पूछूं एक अंधे से पूछूं कि प्रकाश कैसा है दूसरे अंधे से पूछू तीसरे अंधे से पच्चीस अंधों से पूछूं पूछू। और सबका ओपिनियन कलेक्ट कर लो और फिर अपना ओपिनियन भी जोड़ दो अंधा तो मैं खुद भी हूं नहीं मैं प्रकाश से पूछने जाते ही नहीं अंधा तो मैं खुद भी हूं में तो में पूछने था कि है। मैं जानता है। तो पहली तो बुनियाद के लिए अंधे आदमी की दूसरी बुनियाद वो पता नहीं लगा सकता किसके पास एक अंधे का आन में पागल पानी तो पचास अंधो का पचास होना सर कितना पड़ जाता है उसको मिल जाती कहता है ठीक है पचास आदमी ये कहते तो ये बात ठीक होनी चाहिए संख्या के बढ़ने से स्वीकृति मिलने से इसको अपने अंधेपन की बात को मानने का बल मिल जाता है कि ये ठीक होने के इतने लोग कह रहे हैं लेकिन बेसिस ये है कि तुम पूछने गए तो तुम्हें पता नहीं पहली तो बात फिर दूसरी बात तुम जिनसे पूछने गए तुम पता नहीं लगा सकते कि उनको पता है कि नहीं पता है तो मेरा कहना ये है मेरा कहना ये है पूछने की यात्रा केवल फिल्सफिक है सिद्धांत वगैरह इकट्ठे करने हो पंडित जन जाना हो तो पूछना चाहिए समझना चाहिए पढ़ना चाहिए सीखना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए और अपना भी उसमें जोड़ करना चाहिए लेकिन अगर जानना हो तो ये बुनियादी बात समझ लेनी चाहिए कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सबसे कह रहा कौन असत्य कह रहा मैं कैसे कैसे तय करूंगा की जो इन्हने कहा क्योंकि मुझे सबसे पता नहीं पता होता तब को तय कर लेता तो जानने की की पूछने जरूरत तो ये आदमी की बेसिक डिफिकल्टी है ये उसकी बुनियादी कठिनाई है तो उसे पता नहीं है और पूछ के पता लगाने, और पूछ के पता लगा नहीं सकता क्योंकि किस से पूछे तो इस मेरी क्या कहना है मैं क्या कर सकता हूँ तुमसे जो बात कर रहा हूँ या लोगों से कह रहा हूँ क्या, क्या पूछने से बीजे इकट्ठा करने से किताब पढ़ने से क्या होगा जरूर तुम कोई डिसीजन कर लोगो लेकिन डिसीजन से कोई संबंध नहीं तुम्हारे डिसीजन का कोई मूल्य नहीं क्यूँकी तुम जानते नहीं हो और फर्क इतना पड़ेगा कि अगर तुम अकेला सोचते तो तुमने को लगता मैं अकेला हूँ पचास आदमियों का ओपिनियन तुम्हारे पक्ष में पड़ गया तुम समझोगे कि अब तो ठीक होने के करीब बात आ गई तो तुम जड़ हो जाओगे पकड़ लोगे मैं चाहता हूँ ये तुम्हारा सब करल हो जाए इसकी गुनिया उखड़ जाए ये तुम्हारा ख्याल मिट जाए इस तरह सब जाना जा सकता है नहीं इस तरह नहीं जाना जा सकता लेकिन किस तरह जाना जा सकता है हम रहे है तो हम जीवन के साथ पूरे संप्रप्त हो जाए हमारे प्राण उसके जुड़ जाए और जीवन को ऐसी चीज नहीं है कहीं जाऊं उसको गले लगा दू वो तो 24 घंटे में बह रहा हूं उसमें अभी तुमसे बोल रहा हूं तो जी रहा हूं अब मैं इस तरह जी सकता हूं कि मैं तुमको तो पूरे प्राण लगा दूं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है तुम सुन के क्या देना लेकिन मैं तुमसे बोलूं तो इतनी इंटेंसिटी से की जैसे मेरा सारा दाम हो यह मुझे तुम्हें, मैं मुझे जो थी दिखाई पड़ता वो मैं तुम्हें कहूँ तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ आज मैं थोड़ी बहुत बात कर उसको विदा कर देना और वो विदा कर देने मुझे आसान मैं तुमसे सहमति कर छूटी मुझे तुमसे क्या लेना देना क्या प्रियो लेकिन नहीं मैं तुमसे पूरी तरह जूझ ही लूंगा मैं तुम पर दांव लगा दूंगा जैसे मेरी भी जिंदगी मरने का सवाल है हो मेरा में ना अब तुम भी इस तरह सुन सकते हो कि सुनना तुम्हारे लिए एक दाव हो जाए तो तुम्हारे लिए भी लिविंग एक्सपीरियंस हो जाए लेकिन तुम्हारे लिए क्योंकि तुम दाव लगा नहीं सुन तुम त्रिज सुन रहे हैं तुम बिथेल्ड हो पीछे तुम सोच रहे हो कि मैंने कल ये पढ़ा था परसों ये मैंने सुना था मैंने तो ये तय किया हुआ निश्चय ये सब तुमको पकड़े हुए पीछे, तुम पूरे नहीं कूद रहे हो मेरे साथ तुम खड़े हो वहाँ रुका है तुम्हारा माइंड तुम वही से सोच रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम वही सुन रहे हो अच्छा ये निश्चय नहीं हुआ कि व्यवहार न हुआ ये क्या कह रहे हैं ये किस धर्म से मिलती है बात यह किस शास्त्र में मिलती है तुम तो उलझो तुम्हारा जो सुनना है वो तो टोटल तो नहीं हो पा रहा नहीं हो पा रहा चुप गया जीवन का एक अनुभव मेरे पास घंटे भर तो ऐसे जीवन का एक अनुभव हो सकता है तो उसका कोई खुलासा नहीं हुआ खुलासा मैं कर नहीं रहा हूँ आपने जो बात मैं तो यही कह रहा हूँ की पूछे थे घंटे भर पहले आपने जो बात किया मगर जो जो अपनी बात चल रही है वो बातचीत उसका कोई मीडिंग नहीं समझ में महसूस